नमस्कार आप सभी का स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम में और आप सभी जानते हैं कलम का जादू इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग राइटर्स से आपकी जो है रूबरू कराते हैं और उनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातों से आपको जो है मुकाफित कराते हैं तो आज हम लोग जो है दिलीप कौर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन कहानी से रूबरू होंगे आप और आज के हमारे विशेष फंकार जैसे कि हमेशा की तरह कमलेश गुलाटी जी हैं तो कमलेश गुलाटी जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार रमेश भाई जी बहुत बहुत सुनने वालों को भी प्यार भरा नमस्कार तो जैसा कि हम कलम का जादू इस कार्यक्रम में मिलते हैं सुनने वालों से और आपसे भी तो कलम आ, का जो असर होता है प्रभाव होता है वो तलवार से ज़्यादा होता है कहते हैं अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो पहले उसके साथ प्यार से उसको ट्राई कीजिए तो शायद वो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए है ना तो अगर आप गुस्से से बात करेंगे तो शायद उसको देर लग जाए या उस पर कोई असर ना ही हो कुछ उल्टा असर हो जाए तो ये कलम का जादू प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हम उन महान कलाकारों के महान लेखकों की बातें करते हैं जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ हमारे तक पहुँचाया लिखा इनमें से दिलीप कौर तिवाणा जी जो हैं पंजाबी साहित्य की अग्रणी उपन्यासकार लघु कथाकार थी और क्षेत्रीय राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार जीते उन्होंने एक व्यापक रूप से बहुत ही बड़ी कला लेखिका उन्हें हम कह सकते हैं और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से पंजाबी के प्रोफेसर और डीन के रूप में उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट पाई और उसके बाद पंजाबी भाषा में समकालीन साहित्य के निर्माण में एक बहुत ही अग्रणी व्यक्ति के रूप में हो। उनको जाना जाता है। आ, अगर हम उनके जन्म की बात करें रमेश तो चार मई उन्नीस सौ पैंतीस को पंजाब के लुधियाना जिले के रब्बन गांव में ब्रिटिश भारत के एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा पटियाला नजदीक पड़ता था तो उन वहीं हुई और उनके चाचा सरदार साहब तारा सिंह सिद्धू जेल के महानिरीक्षक थे उनका शैक्षणिक जीवन बहुत शानदार रहा एम की पढ़ाई के बाद प्रथम श्रेणी में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया फिर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी एच की डिग्री भी उन्होंने हासिल की आगे का उनका सफ़र जो उन्नीस में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में लेक्चरार के रूप में शामिल हुआ और फिर प्रोफेसर और पंजाबी विभाग की प्रमुख भाषा संकाय की डीन बनी और एक साल के यूजीसी की राष्ट्रीय व्याख्यता भी रही और अक्सर इंग्लैंड से युक्त राज्य अमेरिका कैनेडा में वो लेक्चर देने जाती थी और उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पुरस्कार भी मिले टिवाड़ा जी जो हैं पंजाब की जानी मानी लेखिका हैं और हर जो इंटरेस्ट रखने वाले पढ़ने वाले किताबों को या पढ़ने का शौकीन जो है उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहेगा और पढ़ते भी हैं लोग उनकी शादी जो हुई समाजशास्त्री शास्त्री और कविता प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी से हुई उनका बेटा डॉक्टर सिमरनजीत जो पंजाबी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सहायक प्रोफेसर है और टिवाणा अपने परिवार में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला पर के परिसर में रही रहती रही और लाइफ फेलो और राइटर इन रेजिडेंस भी थी वो और इसी तरह अगर उनके और जीवन की हम बात करें तो उनकी जो लेखनी है जो उन्होंने लिखा उसमें बहुत सी चीजें उपन्यास अगर बात करें वो है एहो हमारा जीवना हुँ? हुँ. और सूरज तिस मंदर, दूसरी सीता भीतर बिना देश के सरकंड तो रुख सब देश पराया, हे राम लंबी उदारी पीले पत्ते दी दास्तान, हस्ताक्षर और मिलडियान, लंग और दरिया बाग भौजल ओ तानपारी जन्म जुए हारिया खड़ा पुकारे पटानी पौना दी जींद मेरी लगभग उन्होंने चालीस के करीब उपन्यास लिखे कहानी संग्रह के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मेरी सारी कहानिया किसे का मुंडा साधना यात्रा ना करो तो करोना होगा यात्रा ना करो करोना होगा ये करोना काल में लिखी होगी शायद उन्होंने mm -hmm. एक कुड़ी तेरा कमरा मेरा कमरा mm -hmm. पंजाब परमेश्वर, mm -hmm. और फुल कहानिया बबा बॉबन कहानियां पुट सपुट करेन पैदान काले लिखना लेख अठे पैर रब रतान आत्मकथा के बारे में अगर हम जानकारी चाहते हैं तो नंगे पैर सफर आ, पूछते हो तो सुनो ये उनकी रचनाएं रही और निबंध की बात करें तेरे मेरे सरोकार ज्योण जोगे आ, जिन किताबों का अनुवाद हुआ उसमें ऐसी है उसकी किस्मत जो पंजाबी यूनिवर्सिटी में अनुवाद किया गया नंगे पैर यात्रा आ, लुप्त हो गई। की कहानी मैं कौन हूं? उर्वशी।, उर्वशी की कहानी बताओ हुँ? हुँ। इसका भी जो है अनुवाद किया गया और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चीजों का जो अनुवाद हुआ तो बाकी लोगों ने भी इनको पढ़ा होगा और मैं कौन हूँ जो है एक युवा और शिक्षित विवाहिता महिला की कहानी है जो अपने नीरस जीवन में घुटन महसूस करती है और अपने आप को जानने के लिए दुनिया को त्यागने का फैसला करती है वह साधुओं साध्वियों से एक समूह का अनुसरण करते हुए हरिद्वार पहुंचती है लेकिन वहाँ से वह सत्य की खोज में अकेले आगे बढ़ती है वहाँ भी उसको शांति नहीं मिलती है वो चाहती है जो आत्म साक्षात्कार वो उसको नहीं मिल पाता है और टिवाड़ा जी के उपन्यासों और लघु कथाओं के पात्र दबे कुचले हैं मासूम हैं ग्रामीण हैं जिनकी इच्छाएं और जुनून दबे हुए हैं वो जीवन में अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं त्रासदी और विडम्बना उनके उपन्यास के मुख्य तत्व रहे हैं महिला मानस का जटिल जो अंदर का जो उसका द्वंद्व चलता है उनका वो मुख्य विषय रहा हु. इसका कारण रमेश जी ये हो सकता है क्योंकि पंजाब में बड़ी पली हैं एक ज़मींदार के घर में पली हैं तो वो तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी लेकिन जमींदारों से वो लोग भी जुड़ते हैं जो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन कम है जो ठेके पे ज़मीन लोगों की लेके खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत बहुत कम मिलती है उन्हें सारी फसल जो है उसका जो फ़ायदा है वो जमींदार को ही मिलता है तो ये चीज़ें उनको कही कहीं ना कहीं तंग करती होंगी तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी की कहानी लिखी जो हमारे सामने है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कमलेश जी मुझे लगता है कि हम लोग जिन राइटर्स की बात करते हैं उसमें से दिलीप दिली कौर जी जो है अपने आप में एक अनूठा राइटर है और जैसे कि आपने बहुत सारे विस्तार से उनके किताबों के बारे में बताया और उन किताबों को ट्रांसलेट भी किया गया है तो अच्छा लगता है जब हम लोग किसी राइटर की कहानी को पसंद करते हैं तो वो चीज़ें फिर अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो इनका जो मैं कौन हूँ ये जो है इसको विशेष रूप से युवाओं को शिक्षित करने के लिए इसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो नीरज जीवन को जो है उमंग उत्साह के पंख देता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर कलम का जादू इस कार्यक्रम में आपको जोड़ते हैं सुनते रहो मस्क रहो अरे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 इस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए किस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए दिल थाम के ऐसे बैठे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 मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद टुकड़ा रहता है अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद टुकड़ा रहता है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का कलम का जादू इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं ख़ास तीवाना जी के बारे में दिलीप कौर तीवाना जी के बारे में साहित्य की जगत में इनका भी एक अलग नाम है और जहां आ, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं लेकिन हर राइटर की अपनी एक विदा अपनी एक स्टाइल होती हैं बातें वही होती है लेकिन इनके अपनी अंदाज़ जो है हमें पसंद आता है तो कमलेश जी मैं चाहूँगा कि दिलीप कौर तिवाना जी का अपना क्या स्टाइल था क्या उसमें उनकी खूबसूरती थी जो लोगों को पकड़ के रखती थी देखिए दिलीप कौर टिवाना जी को भारत की ऐसी एक महिला है देश की दूसरी महिला हम कह सकते हैं जिनको सरस्वती अवार्ड से नवाजा गया और ये हमें दिखाता है कि वो आम लोगों से जुड़ी हुई बात की उन्होंने अपने उसमें लेखन में और साहित्यिक सफ़र में उनको एहो हमारा जीवना तो ये साहित्यिक अकादमी अवार्ड मिला और इसी पे फिल्म भी बनाई गई ये भी कहानी आ, मतलब है, आ, आम लोगों की कहानी रही और गरीब लोगों की रही और उजड़े और लताड़े लोगों की रही तो इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला होगा नानक पुरस्कार जो है पंजाब सरकार दिया गया पीले दी दास्तान के लिए दी दी दी। और नंगे पैर सफर गुरमुख सिंह मुसाफिर पुरस्कार उन्हें मिला कैनेडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पंजाबी ऑथर्स एंड आर्टिस्ट अवार्ड उन्हें उन्नीस पचासी में मिला ओवरऑल जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो लेखनी उन्होंने जज की होगी है ना उसी में मिला श्रोमणी साहित्यिक पुरस्कार भाषा विभाग से उन्नीस सौ में उनको मिला पंजाब सरकार से प्रमाण पत्र नाइनटीन में मिला आ, उपन्यास कथा कुकनुजी के लिए नजना गुड्डू छुम लंबा पुरस्कार 1994 में उनको मिला 11 अप्रैल 1999 को अनंतपुर साहब में खालसा की स्थापना के त्री शताब्दी समारोह के दौरान भाषा कला और साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए माता साहब कौर का जो है सम्मानित से उनको किया गया। लुधियाना में 2000 से करतार सिंह धालीवार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उनको दिया गया उपन्यास कथा का उर्वशी के लिए 2001 में सरस्वती सम्मान मिला 2005 में जलंधर दूरदर्शन से पंच पानी पुरस्कार भी उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी कहानियों का उनके उपन्यास का मेन पात्र जो था रमेश जी वो एक दबा कुचला इंसान था एक आम आदमी था जे, जिसके जे। पास आर्थिक तौर पर तो तंगी है ही लेकिन सामाजिक तौर पर भी जो उसका सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है हुँ। हुँ। उसके बारे में उन्होंने बात की अपने लेखनी में तो ये सब जो देखने को या पढ़ने को हमें मिलता है उसे पता चलता है कि दिलीप कौर टिवाना जी आम आदमी की लेखिका थी और हर किसी की जो अंदर की मजबूरी है या अंदर उनको जो कमियां हैं उनके बारे में उन्होंने बड़ी नजदीकी से उनको देखा और महसूस किया और उसके बारे में लिखा कोई एक कहानी या फिर कुछ ऐसे प्रसंग उनके पुस्तक से अगर आपको मिल जाता है तो आप सुनाए तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं जरूर कोशिश करूंगी जी, जी, कि जी, जी, इतनी महान लेखिका के बारे में हम बात करें तो आ, मुझे लगता है की हम तो बहुत छोटे है जो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम की उनकी कोई कहानी के बारे में बात कर सकें हाँ जी रमेश दिलीप कौर टिवाणा खुद कहती हैं अपनी ज़ुबानी कि मैं लुधियाना के गांव में पैदा हुई जबकि मेरी पढ़ाई लिखाई पटियाला में हुई शहर में हुई लेकिन ग्रामीण समाज में आम लोगों के शोषण पर जो जो मैंने नज़दीक से देखा इस पीड़ा ने मुझे अंदर तक संवेदना दी और एक लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी मेरे लिए और मैंने अपने उपन्यास छोटी कहानियों के पात्र समाज के शोषित और भोले वाले लोग लोगों को लिया जिनकी इच्छाओं का लगातार दमन होता है सीमित राजी और ये है कि मेरे लेखन में सबसे बड़ी भूमिका जो महिलाओं की रही उनकी जो स्थिति है जिसमें ख़ास बातें ये समझकर आती हैं कि ग्रामीण महिलाओं में किस्म का दोहरापन मिलता है एक और तो वे परिवार के फैसलों में बंधी होती हैं और दूसरी तरफ कई बार वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलना चाहती हैं तो महिलाओं की ये दोहरी हालात में मैंने बार बार इसको लिखने की कोशिश की और मेरे अंदर से जब ये हुक उठती तभी मैं लिखती हूँ और कुछ लोगों का ये विश्वास है कि मैंने कई उपन्यास पाँच या छः दिन में लिखे और कुछ भी लिख डालना लेखन नहीं बल्कि उसके उसको शॉर्टकट में थोड़े शब्दों में जो आपका मोटिव है जो आपका उद्देश्य है उस कहानी का अच्छे विचारों से अगर आप उस लेखन को शुरू करते हो तो वो जो है संस्कृति पर वहाँ के लोगों पर असर छोड़ता है तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उनका जो हमेशा लिखने का मकसद ये रहा कि जो कुचले दबले दबे लोग हैं उन पर वो स्टोरी लिखें और उपन्यास लिखें और आ, उनकी अगर हम छोटी सी कहानी अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें तो एक है आ, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है जी. आ, बस कंडक्टर और बस कंडक्टर के बारे में वो लिखती हैं कि महिला डॉक्टर जो है उनका तबादला नाभा से पटियाला होता है उनके परिवार के तबादला रद्द करवाने की कोशिश करते हैं लोग इसलिए उन उसने पटियाला में घर लेकर रहने की बजाय सीनियर डॉक्टर से हर सुबह नाभे से बस से आने को और शाम को वापस लौटने की इजाज़त उसने ले ली मैं बसों की थरथराती आवाज़ गर्मी पसीना भीड़ कंडक्टरों की हास्यपद, आलस्य मज़ाक के कारण असहज महसूस करती थी सफ़र करते हुए और ख़ुद से सोचती हुई आ, लेकिन ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है उसने ये सब सहा जिन दिनों जीत उस बस के लिए ड्यूटी पर होता था कोई कंडक्टर होगा वह थोड़ा सहज महसूस करती थी क्योंकि कंडक्टर अच्छे स्वभाव का लगता था उस औरत को एक दिन आदमी ने जीत से पूछा कि ये बैग वाली लड़की कहाँ काम करती है तो जीत ने टिकट थमाते हुए चुपके से कहा यह लेडी डॉक्टर है बहुत सीनियर लेडी डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसकी तनख्वाह पूरे तीन सौ रुपये है तो आज कल पुरुषों से ज़्यादा कमाने लगी क्या उसने पूछा इसलिए पुरुष अब बॉस नहीं रहे आदमी ने पास की एक सीट पर बैठते हुए किसी से कहा और साब वे चाहे जितना भी कमा लें अच्छे घर की लड़कियां बोलते समय अपनी आंखें नीचे ही रखती हैं और ये लेडी डॉक्टर हमेशा पटियाला जाता रहता हूँ भगवान की कसम ये बोलती ही नहीं सरदार जो पीछे बैठा हुआ था पोली की तरफ देखते हुए बोला और भगवान की कसम मैं भी यही बीच में रुक गया और जीत ने गुलाबी शर्ट वाले इस बाँग के लड़के को टिकट थमाते घूरते हुए कहा तो भाई क्या तुम जानते हो या मैं तुम्हें अभी बस से उतार दूं कंडक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हैं जब जीत उस औरत को टिकट दे रहा था जिसका नाम पाली था वह उसे निकाले हुए दस के नोट देने लगी मेरे पास कोई खुला पैसा नहीं है इसे भूल जाओ और कल पूरा पैसा दे देना ये कहकर कंडक्टर नीचे उतर गया आ, आगे एक बुज़ुर्ग महिला थी जिसने दस का नोट निकाला मैडम मेरे पास खुले पैसे नहीं है पूरा किराया दस रुपये पाँच पैसे है और आप इतना बड़ा नोट निकाल कर मुझे थमा रही हैं ठीक है जाओ खुले पैसे लेकर आओ जीतने काफ़ी सख्त आवाज़ में कहा कहने का मतलब इस स्टोरी का ये है कि देखिए औरत कमाने लग जाती है घर बार संभालती है उसका समाज में विचरना है न आज से अब अगर पचास साल पहले की बात करें बसों में सफ़र करना तो लोग उसको कैसे लेते थे तो तब रमेशी हालात ये थे कि औरत शायद पढ़ लिख कर भी मर्द समाज का सामना नहीं कर पाती थी वो जवाब नहीं दे पाती थी उसको ज़्यादा बोलना सिखाया नहीं गया था घरों में उसके संस्कार ऐसे थे तो ये तिवाना जी ने महसूस किया होगा तभी उन्होंने ये स्टोरियाँ लिखी होंगी हुँ। छोटी छोटी जो हम रोज़ जीते हैं जिनको जिनको हमने खुद जिया है तो आज के समाज में हम देखें तो ये सब चीज़ें अब हमें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं लड़कियां जो हैं वो जवाब देना जानती हैं हालात का सामना करना जानती हैं मतलब औरत को दोनों तरफ झेलना पड़ा घर में भी दबाव है और ऑफिस में जहाँ वो काम करती वहाँ भी दबाव है और जो सफ़र करती है वहाँ तक पहुँचने का उसमें तो सिस्टम में तो ख़राबी है ही है ना एक स्टोरी को पढ़ के या सुन के हमें लगता है कि उनका रुझान हमेशा औरतों को समाज में अच्छी जगह दिलाने का रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया और दीवाना जी का जो भाव है उसको प्रकट आपने किया तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप रमेश जी मैं बहुत से लेखकों को लेखिकाओं को पढ़ती हूँ लेकिन मेरा रुझान हमेशा रहता है कि महिलाएं महिलाओं के बारे में क्या लिखती हैं कहते हैं कि अगर एक महिला दूसरी महिला का सम्मान करना सीख जाए चाहे, चाहे वो हमारा घर हो या बाहर हो कोई भी रिश्ता हो तो समाज में औरतों को सम्मान देने से कोई भी गुरेज़ नहीं करेगा अगर औरत ही औरत की बुराई करनी शुरू कर देती है तो दूसरे समाज को आ, मौका मिलता है उसकी कमियों का देखने का उसकी खूबियों को दरकिनार करने का हुँ? हुँ। तो ये मेरा हमेशा जो रहा और मैंने जिनको भी पढ़ा है उसमें मुझे यही लगा कि जो उन्होंने लिखा औरतों के बारे में जो उनकी त्रासदी को महसूस करके हमारे तक पहुँचाया उससे हमें सीखना चाहिए ये चीज़ें और समाज बदल रहा है समाज बदलेगा अब टिवाणा जी के समय से यह काम शुरू हुआ तो देखिए आज थोड़ा बदलाव हमें नज़र आ रहा है लेकिन एक बात और भी है रमेश ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता ज़रूरी नहीं होता कि हर बदलाव अच्छा ही हो उसको एक बैलेंस बना के चलना होता है चाहे वो मर्द समाज आए चाहे औरत का समाज आए तो दोनों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है तभी कुदरत का बैलेंस बना रहेगा तो इन्हीं भावों से तो मेरा नतमस्तक है दिलीप कौर तिवाना जी को जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी जो लिखे हुए किताबें हैं उपन्यास हैं वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा पढ़ने वालों का शौक रहेगा तो वो चीज़ें जिंदा रहेंगी तो हमें उनको जिंदा रखना है ना बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने आज विशेष टिवाना जी के बारे में बताया दिलीप कौर तिवाना जी के बारे में जिन्होंने महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपनी कलम का जो है जादू चलाया तो निश्चित तौर पे जहाँ बहुत सारे लोग कलम का जादू इस कार्यक्रम को सुनते होंगे तो उन्हें हर एक राइटर की जो है अपनी एक अदा अपनी एक अलग भाव भावनाएँ समझ में आती होगी जो समाज को जो है समृद्ध करने के लिए समाज को समाज में एक समानता बनाए रखने के लिए काम करती है तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में कलम का जादू कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए राइटर के बारे में आपको जरूर बताएंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कृत